31 दिसंबर की रात प्रेमचंद गांधी बाहर बारिश हो रही है पड़ोस में कहीं तेज आवाज में डीजे बज रहा है नया साल अब कुछ ही घंटों में आने वाला है मध्यम बारिश में ये शोर किसी शोक गीत की तरह लगता है इस बारिश भरी जाड़े की रात की कोख से जो दिन निकलेगा वो नया साल लेकर आएगा कुछ भी तो नहीं बदलेगा सिवाय एक कैलेंडर के या कहें कि कुछ दिन हमें नया सन लिखने की आदत डालनी पड़ेगी जीवन वैसा ही चलता रहेगा मैं अभी की तरह यूं ही बिस्तर में दुबका पड़ा रहूंगा, अपनी हालत पर खुद ही तरस खाता रहूंगा और उम्मीद करता रहूंगा कि वो आएगी और मुझे झिंझोड़ कर कहेगी चलो बहुत हुआ रोना धोना उठो और तैयार हो जाओ खुशफ़हमी में जीना इंसान की फितरत है मैं भी वही कर रहा हूं खिड़की से बाहर देखता हूं तो स्ट्रीट लाइट का पीलिया के रोगी जैसा प्रकाश बारिश की बूंदों में यूं लग रहा है जैसे मेरे दिल के घावों पर कोई सुइया चुभ हो रहा है और पीला जर्द मवाद बूंद बूंद कर बरस रहा है पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैं उससे प्यार कर बैठा क्या वो सचमुच प्यार करने के काबिल है उसमें ऐसा कुछ भी तो नहीं लंबा और अंडाकार चेहरा जिस पर बड़ी और चौड़ी चौड़ी आंखें मर्दों की तरह भरी भरी काली भवें पतले होंठ निचला होंठ थोड़ा सा बड़ा जब वो चुप रहती तो लगता निचला होंठ कहीं गिरना पड़े ठुड्डी और होठों के बीच का फासला काफी कम मेरा मन करता कि कभी कहकर देखूं कि जरा अपनी जीभ से ये घुमावदार ठुड्डी छूकर तो देखो वो सचमुच नाराज हो जाती घाल हल्के से पिचके हुए और उन पर बहुत बारीक गेहुए रंग के रोएँ उसके सांवले रंग को ये रोएं गेहूँ रंग देते लंबी गर्दन पर उभरी हुई नीली नसें मुझे बेसाख्ता पद्मिनी का ख्याल आता और मैं सोचता कि अगर इसका रंग गोरा होता तो नीली नसों के भीतर बहता रक्त भी दिखाई देता आम लड़कियों के मुकाबले वो थोड़ी सी लंबी थी छह फिट के करीब यानि मुझसे बमुश्किल आध इंच कम अगर वो हाई हील पहनती तो मुझसे लंबी लगती हालांकि उसे हाई हील पहनना पसंद नहीं चुस्त सलवार कमीज में उसकी लंबाई और रौबदार लगती उसके लंबे हाथों में आश्चर्यजनक रूप से बेहद छोटी और पतली उंगलियां थीं। वो पतली तो नहीं थी लेकिन देह इतनी भरी हुई भी नहीं थी कि गदराया हुआ जिस्म कहा जा सके बड़ी सादगी पसंद आमतौर पर सलवार कमीज और कभी कभी साड़ी पहनती सादे ढंग से बाल बनाती और बालों में नारियल या सरसों का तेल लगाती कहने का मतलब ये कि उसके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे तुरंत आकर्षित हुआ जा सके फिर भी मैं क्यों उसके लंबे बालों वाली पतली सी चोटी के पीछे फुन्दे सा लटक गया दरअसल इसकी भी एक कहानी है उन दिनों मैं इसी शहर के एक मोहल्ले में अपनी मौसी के यहाँ रहता था मेरी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं और मैं रिसर्च की तैयारी में जुटा हुआ था गर्मी के दिन थे मैं छत पर बैठकर पढ़ता था पूरी पूरी रात सुबह नौ बजे के आसपास जब मैं अखबार पढ़ रहा होता तो उसे सड़क पर बस स्टॉप की ओर जाते हुए देखता हरे रंग का एक बैग उसके कंधे पर होता वो लंबी टांगों से तेज तेज चलती एक सुबह वो सामने से गुजरी तो अचानक उसकी चप्पल जवाब दे गई वो गिरते गिरते बची और सधे क़दमों से चलती चली गई मैं उसके इस आत्मविश्वास पर मुग्ध हुआ लेकिन इसमें आकर्षण जैसा कुछ नहीं था मैं वापस अखबार में डूब गया जहां पुलिस के ऑपरेशन मजनू की खबर थी मैंने डर के मारे उसका ख्याल ही दिमाग से निकाल दिया रविवार का दिन था एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैं जल्दी तैयार होकर बस स्टॉप पर बस की राह देख रहा था मैं जब बस में घुसा तो देखा कि वो मेरे पीछे पीछे बस में चढ़ रही है बस में दो ही सीटें खाली थी हम साथ, -साथ बैठ गए वो बैठते ही एक किताब में डूब गई और मैं बाहर देखने लगा कंडक्टर ने किराया मांगा तो उसने वही स्टॉप बताया जहां मुझे भी जाना था पैसे देने के बाद मैंने कनखियों से देखा वो उसी परीक्षा की तैयारी में डूबी थी जिसके लिए मैं खाली हाथ जा रहा था गंतव्य आया तो हम एक ही दिशा में बढ़ते रहे अब इसे संयोग ही कहिए कि हम दोनों एक ही कमरे में बैठे थे एक दूसरे को देखने लायक दूरी जरूर थी हमारे बीच परीक्षा देकर बाहर की तरफ निकलते हुए मैंने यूँ ही पूछ लिया कैसा हुआ पेपर उसने कहा अच्छा मेरी हिम्मत बढ़ी और अगला सवाल दाग दिया हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं उसने बेरुखी से कहा जानती हूँ वापसी के लंबे सफर में थोड़ी बहुत बातचीत हुई वो विधवा माँ की इकलौती संतान है पिता दुर्घटना में मारे गए माँ को पिता की जगह क्लर्क की नौकरी मिल गई माँ बेटी किराए के घर में रहते हैं उसने भी मेरी तरह एम कर लिया है वो मुझसे उदासीन रहकर बातें करती रही मैंने भी पल्ला झाड़ लिया लेकिन उसकी दुखदाई अवस्था यानी कि विधवा मां और किराए का मकान मुझे बेचैन करने के लिए काफी थे इस घटना के बाद हमारी मुलाकातें थोड़ी सी अनौपचारिक होने लगी एक दिन मैंने तय किया कि इस चिल्लपौं वाले मोहल्ले में रहकर मैं रिसर्च का काम आगे नहीं बढ़ा सकता यहाँ आए दिन जागरण होते रहते हैं जन्मदिन हो या कोई मौका लोग जोर से डेक बजाना अपना फर्ज समझने लगे हैं नाई से लेकर पंसारी तक सुबह शाम भजनों के कैसेट बजाते रहते हैं मैंने एक संभ्रांत कॉलोनी में खाली पड़े मकान का गैरेज पोर्शन किराए पर ले लिया मौसी ने कुछ नहीं कहा शिफ्टिंग वाले दिन मैं पता नहीं क्यों सुबह उठकर बस स्टॉप पर चल दिया उसके आने तक किसी बस में नहीं बैठा और जब वो आई तो उसके साथ बस में चढ़ गया आज भीड़ थी कोई सीट नहीं मिली एक कोने में हम दोनों खड़े हो गए मैंने उसे बताया कि मैं यहां से जा रहा हूं उसने सिर्फ इतना कहा अच्छा पता नहीं क्यों मेरा मुंह लटक गया था उसने कहा शहर तो यही है मौसी की याद आए तो कभी भी आ सकते हैं दूर थोड़ी है वो अपने कॉलेज चली गई और मैं वही बस स्टॉप के आसपास तब तक भटकता रहा जब तक वो नहीं आई पहली बार वो मुझे देखकर मुस्कुराई सुबह से यहीं हो मैं चुप रहा उसने एक रिक्शे वाले को इशारा किया और बोली चलो बैठो मैं रिक्शे में बैठ गया उसने बैठते ही रिक्शे वाले से कहा क्वींस पार्क फिर मुझसे बोली उदासी छोड़ दीजिए हम कॉफी पीने चल रहे हैं वो पहली बार खिलखिलाई तो उसके पतले होठों के पीछे सफेद दांतों की पंक्तियां चमकीं मैं मंत्र बैठा रहा कॉफी के दौरान वो मुझे किसी अभिभावक की तरह पढ़ाई पर ध्यान देने और बाकी फालतू चीजों से बचने के लिए कहती रही मैं बस हा हूं करता रहा वापसी में मैंने उससे पूछा है कि अब कैसे और कहाँ मिलेंगे हम उसने कहा वो शनिवार को कमरे पर आएगी मुझे आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी मैं शनिवार का इंतजार करने लगा शनिवार आया और चला गया वो नहीं आई सोमवार मैं उसके कॉलेज के दरवाजे पर जा बैठा शाम हो गई वो नहीं दिखी मैं मौसी के यहां पहुंचा मोहल्ले के हालचाल पूछे कोई खास खबर नहीं थी रात खाना खाकर उसके घर के सामने दो चार चक्कर लगाए और कमरे पर लौट आया कॉलोनी में सन्नाटा छाया था और मेरे मन पर भी उसके ख्यालों में पता नहीं कब नींद आ गई बुरे बुरे ख्याल आते रहे और बेमन से पढ़ाई भी चलती रही मैं कमरे में बंद हो गया फिर एक शनिवार आ गया मैंने कमरे को व्यवस्थित किया और इंतजार में कान लगाए पढ़ने की कोशिश करता रहा दोपहर के तीन बजे लोहे का गेट खोलने की आवाज आई मैंने झटपट टी शर्ट पहनी और दरवाजा खोला तो वो मुस्कुराती चली आ रही थी पीली कमीज और सफेद सलवार में वो पहली बार मुझे बेहद आकर्षक लगी बोली पिछले शनिवार मां बीमार थीं। उन्हें दमे का दौरा पड़ गया था और अस्पताल ले जाना पड़ा अब ठीक है मैं निरुत्तर मौन रह गया वो कुर्सी पर बैठ गई और मुझे देखने लगी मैं झीप गया और उसके लिए मटके से पानी लेने लगा मेरे पास एक ही गिलास है कहकर मैंने उसे पानी थमाया तो वो मुंह ऊपर करके हलक में पानी उड़ेलने लगी गिलास वापस रखकर हम दोनों मौन बैठे रहे उसने अपना हैंडबैग एक तरफ रखा और खड़ी हो गई उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं ढेर होने लगा वो हौले से मेरा कंधा थपथपाने लगी मैंने उसके दूसरे हाथ को थामा और पता नहीं क्यों और कैसे हम एक दूसरे से लिपट से गए हम बस एक दूसरे की धड़कनें सुनते रहे बिल्कुल चुपचाप वो मेरे बालों में उंगलियां फिराती रही और मैं उसके नथुनों की गर्माहट अपनी गर्दन पर महसूस करता रहा उसके आने का ये सिलसिला चलता रहा लेकिन उस दिन के बाद हम कभी एक दूसरे से नहीं लिपटे बस हाथ थामे बैठे रहते घर परिवार और पढ़ाई की बातें होती कभी कभी हम साथ फिल्म देखने जाते या खाने खाने इस तरह महीने गुजरते रहे दिसंबर की एक दोपहर उसने आकर बताया कि उसे एक नौकरी मिल गई है और वो भी सरकारी केंद्र सरकार के एक संस्थान में वो अगले दिन माँ के साथ ज्वाइन करने जाएगी और इकतीस दिसंबर को मेरे साथ नया साल मनाने वो सहेली का बहाना बनाकर मेरे कमरे में आएगी हम बाजार से खाने पीने का सामान खरीदेंगे और इस कमरे में कैंडल लाइट डिनर करेंगे इस बात को ज्यादा वक्त नहीं बीता सिर्फ एक साल गुजरा है मैं बाजार से खाने पीने का सामान सुबह ही खरीद लाया हूं ठीक पिछले साल की तरह पिछले साल 31 दिसंबर की रात बारिश नहीं हुई थी सिर्फ बूंदें पड़ी थीं। ये कैसा शगुन है आधे घंटे बाद ये साल भी चला जाएगा लेकिन मैं सोचता हूं कि आने वाला साल उसे नहीं तो कम से कम उसकी कोई खैर खबर ही ले आएगा पहली जनवरी को आने वाले सूरज क्या तुम अपनी किरणों के साथ उसे भी लेकर आओगे अगर हां तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं प्रेमचंद गांधी की कहानी 31 दिसंबर की रात